रामकृष्ण लीला प्रसंग काशीपुर का उद्यान भवन बड़ा होते हुए भी काशीपुर का उद्यान भवन बहुत ही रमणीय था लगभग 14 बीघे ज़मीन पर यह उद्यान भवन अवस्थित था उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पूर्व से पश्चिम में यह जमीन कुछ अधिक लंबी थी और इसके चारों ओर चार दीवारी थी उद्यान की उत्तर सीमा के प्राय मध्य में पास पास चार छोटी कोठरियाँ थी ये रसोई और भंडार के लिए थी इन कोठरियों के सामने उद्यान पथ की दूसरी ओर एक पक्का मकान था। ऊपर के मंजिले में दो और नीचे चार कमरे थे नीचे के कमरे में बीच का कमरा हाल जैसा था इसके उत्तर में दो छोटे कमरे थे और पश्चिम के कमरे से लकड़ी की सीढ़ी द्वारा दुमंजिले का रास्ता था तथा पूर्व दिशा का कमरा श्री के लिए निर्देश था पूर्व से पश्चिम का विस्तृत चौड़ा हाल तथा दक्षिण का कमरा जिसके पूर्व की ओर एक छोटा बरामदा था वह भक्तों तथा सेवकों के बैठने उठने के काम आता था नीचे के हाल के ऊपर धुमझले पर उसी के समान एक बड़ा कमरा था इसी में श्री रामकृष्ण देव रहते थे इसके दक्षिण और मुंजेरी से घिरी हुई एक छोटी छत थी जिस पर श्री रामकृष्ण देव कभी कभी टहलते बैठते थे उत्तर की ओर सीढ़ी के कमरे के ऊपर एक छत थी तथा सीमा के लिए निर्दिष्ट कमरे के ऊपर भी वैसा ही एक छोटा कमरा था इसमें श्री रामकृष्ण देव स्नान करते थे रात को एक दो सेवक वहां रहते भी थे रहने के मकान के पूर्व और पश्चिम की कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर नीचे के हाल में आने का रास्ता था इसके चारों ओर ईट का बना सुंदर उद्यान पथ लगभग गोलाकार रूप में प्रसारित था उस उद्यान के नैतिक कोण में पश्चिमी दीवार से लगे के लिए कुछ छोटे कमरे और इसके उत्तर में लोहे का फाटक था गाड़ी जाने का चौड़ा रास्ता उस फाटक से प्रारंभ होकर पूर्व उत्तर अर्धचंद्राकार रूप में बढ़कर भवन के चारों ओर गोलाकार पथ से मिला हुआ था भवन के पश्चिम और एक छोटा पोखर था हाल में प्रविष्ट होने के पश्चिम की सीढ़ियों के दूसरी ओर उद्यान पथ के उस पार उस पोखर में उतरने की सीढ़ियाँ थी उद्यान के उत्तर पूर्व कोने में इस पोखर से चार पाँच गुना एक बड़ा पोखर और था तथा उसकी वायव्य दिशा में दो तीन कमरे थे इसके सिवाय बगीचे की वायव्य दिशा की ओर छोटे पोखर के पश्चिम में एक अस्तबल था तथा उद्यान की दक्षिण सीमा की दीवाल के मध्य भाग के सामने मालियों के लिए दो टूटे फूटे ईट के कमरे थे उद्यान के अन्य सभी स्थानों में आम कटहल लीची केले आदि के वृक्ष थे और बगीचे के भीतर के रास्ते के दोनों ओर बहुत से फूल के पौधे थे इन दोनों पोखर के पास की भूमि का बहुत सा भाग तरकारी भाजी पैदा करने के लिए रख छोड़ा गया था बड़े बड़े वृक्षों के बीच हरी घास के भूमिखंड उद्यान को और भी अधिक रमणीक बना रहे थे इस उद्यान भवन में श्री रामकृष्ण देव मार्ग शीर्ष के अंतिम अर्ध में आकर बंगाब्द सन बारह सौ के शीत और बसंत काल में तथा सन बारह सौ के ग्रीष्म और वर्षा काल में रहे थे उन आठ महीनों में एक और तो रोग दिन प्रतिदिन बढ़कर उनके दीर्घ शरीर को तथा भगन करके सूखी मात्र में कर व्यक्तिगत तथा, तथा सामूहिक रूप में जो कार्य इससे पहले प्रारंभ किया गया था उसकी समाप्ति के लिए निरंतर नियुक्त रहकर आवश्यकता अनुसार उन्हें शिक्षा दीक्षा देने में प्रवृत्त था इतना ही नहीं श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर में रहते समय अपने बारे में जो भविष्य की बातें भक्तों से प्रायः कहा करते थे जैसे जाने के शरीर त्याग के पहले मैं भरे बाजार में हंडी फोड़ दूंगा अर्थात निज देव मानव भाव सबके सामने प्रकट कर दूंगा जब अधिक लोग मेरी दिव्य महिमा का विषय जान जाएंगे और गुप्त रूप से उसकी चर्चा करने लगेंगे तब अपना शरीर दिखाकर यह चोला नहीं रहेगा मां जगन्माता की इच्छा से यह टूट जाएगा भक्तों में कौन कौन अंतरंग और कौन कौन बहिरंग है यह इसी समय उनकी शारीरिक अस्वस्थता के समय निर्धारित हो जाएगा इत्यादि और इन बातों की सफलता को हम प्रतिदिन यहां प्रत्यक्ष देखते थे नरेंद्र आदि भक्तों के संबंध में उनकी भविष्यवाणी की सफलता को भी हम यहाँ की समझ सके हम यहां ही समझ सके थे जैसे माँ तुझे नरेंद्र को अपने काम के लिए संसार होमा पक्षी आकाश में बहुत ऊंचे पर उड़कर अंडे देता है अंडे तेजी से पृथ्वी की ओर गिरने लगते हैं डर लगता है कि पृथ्वी पर गिर कर वे चूर चूर हो जाएंगे परंतु वैसा नहीं होता भूमि छूने के पहले ही वे अंडे फूट जाते हैं और बच्चे निकल आते हैं। हैं। ये ये बच्चे अपने पंख फैलाकर पुनः आकाश में में उड़ जाते हैं। ये भक्त लोग भी इसी प्रकार फंसने के पहले ही उसे छोड़कर ईश्वर की ओर अग्रसर हो जाएंगे इसके अतिरिक्त नरेंद्र के जीवन को गठित करके उनके ऊपर अपनी भक्त मंडली विशेष बाल भक्तों का भार सौंपना तथा उन्हें परिचालित करने आदि की शिक्षा दीक्षा भी श्री रामकृष्ण देव ने इसी स्थान में संपन्न की थी कहने की आवश्यकता नहीं इन्हीं कारणों से काशीपुर उद्यान में श्री रामकृष्ण देव के कार्यों का विशेष महत्व रहा है वह स्थान जहां श्री रामकृष्ण देव के जीवन के ऐसे महत्वपूर्ण कार्य साधित हुए थे और जिस स्थान की पुण्य स्मृति हृदय में धारण कर मनुष्य चिरकाल तक उनके जीवन के अलौकिक कार्यों का स्मरण कर विमल आनंद का अधिकारी होता रहे यह प्रबल इच्छा सभी के मन में स्वतः जागृत हो उठती है परंतु हाय, आज उस स्थान के बारे में कुछ विघ्न उपस्थित हुआ है हमने सुना है कि इस उद्यान भवन को रेल कंपनी हथियार लेना चाहती है अतः प्रतीत होता है कि श्री रामकृष्ण देव का यह अपूर्व लीला स्थान शीघ्र ही रूपांतरित होकर कोई जूठ गोदाम में या अन्य किसी श्रीहीन पदार्थ में परिणित हो जाएगा आनंद का विषय है कि बेलूर के रामकृष्ण मठ के अधिकारी इस उद्यान भवन को खरीदकर अपने अधिकार में ले आए हैं श्री रामकृष्ण देव की स्मृति यहाँ उपयुक्त रूप से सुरक्षित है किंतु यदि इस परेक्षा से ऐसा हो तो हम जैसे दुर्बल मनुष्य क्या कर सकते हैं अतः यद विधेव वि, यद स्थित हम कहकर इस बात का हम यहीं पर उपसंहार करते हैं